अंगम गलित पलिम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद गृहीतंड तदपिनम जोतिया बुद्धि की अयोग्यता आदमी की आशा को नहीं मिटाती बुद्धि की योग्यता होती है श्रेष्ठ तब आदमी की आशा मिटती है आशा ही जीव को जन्मों से जन्मांतर तक भटकाती रहती है तृष्णा ऐसी अभागिनी है चिता में तो आदमी एक बार जलता है लेकिन तृष्णा से ऐसी चिंताएं प्राप्त हो जाती है कि आदमी जलता ही रहता मृत्यु तो एक बार मारती है लेकिन आशा तृष्णा तो जीव को मारती रहती पछारती रहती मरुभूमि में मृग छटपटा के मर जाए तो इतना दुख नहीं जितना कृष्णावान को दुख होता है मृत्यु की छठपटा दो पांच दस घंटे दो चार दस दिन तक की हो सकती है लेकिन ये जीव तृष्णा के पास में युगों से छटपटाता है मनुष्य देह में पहुंचा है अंग गलित हो रहे हैं परितम मुंडम अंग गल गए बुढ़ापा आ गया सिर के बाल सफेद हो गए मुख के दांत गिर गए दांत रहित पोपला मुंह वृद्ध हुआ और लाठी के सहारे चलता है तो भी आशा के पिंड को नहीं छोड़ता आज शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम कलितम पलितम मुंडम मुंड जब सिर के बाल सफेद होने लगे बुद्धिमानों का कहना है विवेकियों का कहना है कि समझ जाना है कि ये पाल सफेद खबर दे रहे हैं कि अब शमशान में जाने की तैयारी करना है दांत गिर गए हैं। बुद्धिमानों ने भावना की कि दांत गिर गए तो समझ लेना कि संसार के भोग भोगने की रुचि हटाओ अब संसार के भोग तुम्हारे लिए नहीं है वृद्धो यादि गृहवादम दंड याद दिलाता है बुढ़ा पाता है लकड़ी का सहारा आदमी लेता है याद दिलाता कि यही लकड़ियां इस शरीर को जलाया आखिर, फिर मानो तो सावधान हो जा, जाओं को छोड़ संसार में से कोई भी पूर्ण सुखी होकर नहीं गया जिसके गोद में भगवान स्वयं खेले थे वे दशरथ भी हाय राम राम राम कही राम रघु बिर में तनुत जिरा हो गए सूरदाम संसार से सुख लेने की तृष्णा छोड़ अपने सुख स्वरूप परमात्मा की तरफ आगे कदम बढ़ा भैया बाल सफेद हो गए छपरा सफेद हो गया दांत गिर गए बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लिया आंखे निस्तेज हो गई खुराक पचता नहीं कुटुबी मित्र स्वजन मुंह मोड़ने लग गए इंद्रियों का भोग्य सामर्थ्य क्षीण हो गया लेकिन हे नादान मन तेरी आशाएं तृष्णाएं नहीं गई मेरे चित्त अगर आशा करनी है तो उस बात की आशा कर ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं अपने परम पद में विश्रांति पाऊंगा ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार स्वप्नवत मुझे ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरे चित्त की तृष्णाएं नाश हो जाएगी मेरा चित्त निर्दोष नारायण के ध्यान में मग्न रहेगा राजा भरतरी दिल में कार भरते हुए प्रार्थना करते हैं हे देव हे महादेव ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मैं एकांत शिला पर आसन बांध कर बैठूंगा शिव शिव कहते ही इस जगत की तृष्णा वासनाओं को भस्मीभूत करते तेरे ध्यान में मग्न हो जाऊं ऐसा तो मग्न हो जाऊं कि मेरा ये शरीर पत्थर पर लिखी मूर्ति जैसा हो जाए मुझे भूख और प्यास भी न जगा सके ऐसे दिन मेरे कब आएंगे कि मैं निर्वासनिक होकर तेरे ध्यान में डूबा रहूंगा दिन कब उदय हुआ और रात कब ढली सुबह कब बीती और शाम कब बीती मैं तेरे ध्यान में मग्न रहू हे भगवान ऐसे दिन कब कि तेरे ध्यान में ऐसा तो मग्न हो जाऊं कि जंगल के बूढ़े हिरण अपने सिंगों की खुजली मिटाने के लिए मेरे साथ घर्षण करे और मुझे पता न चले हे भगवान न जाने कितनी कितनी बार माता के गर्भों में मूर्छित समाधि करता आया पीड़ा सहता आया हे शिव हे कल्याण स्वरूप हे अंतर्यामी प्रभु तू मुझ जन्मों के अंधे को हाथ पकड़ के अपने समाधि स्वभाव में ले चल मुझे तो आशाओं तृष्णाओ ने जीर्ण कर रखा है बाल सफेद हो गए लेकिन अभी बुद्धि स्वेत्त नहीं हुई दांत गिर गए लेकिन आशाए तृष्णा नहीं गिरी हाथ में दंड आ गया लेकिन हृदय में प्रभु की समाधि नहीं आई मृत्यु करीब आ गई फिर भी मेरी तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती हे देव अगर मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं होती तो मैं वह तृष्णा करता हूँ कि मुझे तेरे स्वरूप की समाधि कब प्राप्त होगी हे देव ऐसा कोई दुख नहीं जो मैंने न देखा हो अनेक जन्मों में अनेक दुख भोगे है और अब बुढ़ापे के चिन्ह दिखाई दे रहे बाल सफेद हो रहे हैं, हे नारायण, ये आशा और तृष्णा हम पोषते पोषते अपने आप को सता रहे हैं, हमारी आशा और मिट है अपनी आशा तृष्णा मिटाने के लिए भरत्री समाधि की आशा करते हैं, प्रभु पाने की आशा करते हैं। जो आदमी अपनी आशा तृष्णा मिटाने का यत्न नहीं करता वो अपने आप का शत्रु है जो आदमी अपने इस शरीर की नश्वरता का ख्याल नहीं करता वो बालक मती है वो ठगह जाएगा मृत्यु के समय उसके अपने पराये हो जाएंगे उसका शरीर भी अपना नहीं रहेगा जिस शरीर को एक मानव खिलाता-पिलाता है, है, संभालता है, उसकी भी, उसके घर चार दिन रहने के काबिल ऐसा खिला नश्वर देह, नश्वर संबंध नश्वर संसार इसका विचार करते उदालक सोलह वर्ष की उम्र में एक हंत गुफा में जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगा था जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है ऐसे यौवन में वैराग्य होना कठिन है फिर भी पुण्य आत्मा उदालक को विवेक जगा विवेक के बल से वैराग्य जगा तुलसीदास महाराज को पत्नी ने एक महीना मार दिया विवेक जगा और वही विवेक वैराग्य बढ़कर संत तुलसीदास को जगा दिया महान विभूति हो गए आज तो लेडियां रोज चप्पल ठोके फिर भी हमारा विवेक वैराग्य नहीं जगता तृष्णा नहीं छूटती कि कलजुग के आकर्षक तुच्छ भोग पदार्थ दृश्य जगत जीव को आशा तृष्णा में बांधे चला जाता है हे देव उन आशाओं को काटने के लिए हम तेरे ध्यान की आशा करते हैं हे देव उन आशाओं को अटाने के लिए हम तुझे पाने की आशा करते हैं, वरना तू तो मिला मिलाया है अंत अंधा है ये जीव की अंधी निगाह हैं जो तू होते हुए भी नहीं दिखता और जो प्रतिपल संसार नाश हो रहा है बदल रहा है उसकी तृष्णा नहीं छूटती अंगम गलित पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृही दंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम मेरी आशा कब मिटे मैं आशा तृष्णा रहित निर्दुख पद में कब विश्रांति पाऊँ उदालक जंगल से घास आए आसन बिछाया मूलबंध उड्यान बंद जालंधर बंध करके त्रिबंध करके उदालक ने ओंकार की धारणा की पहले तो फैक्सों से सारा श्वास निकाला बाहर फिर श्वास भरा और ओंकार का अकार विश्व तेजस, मकार, प्राग्ञ और अर्धमात्रा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करता हुआ उदालक अपने चित्त को शुद्ध करने लगा खुदालक श्वास भी भरता है खरुष ओमकार का गुंजन भी तर करते आकार उकार मकार से पर अर्ध मात्रा में स्थित होता है फिर श्वास बाहर छोड़ता है जितना सुखपूर्वक श्वास बाहर रोकता है उतनी देर श्वास को बाहर रखता है फिर श्वास लेता है जितना सुख पूर्वक रोक सकता है उतनी देर रोकता है हट करने से दुख पैदा होता है यथा सामर्थ्य वो आभ्यंतर कुंभक बाह्य कुंभक करके नाडियों को और अंत को स्वच्छ करता है इस प्रकार उदालक अभ्यास करते जो अपान वायु से पसार होती उसे अधर्दगामी बनाए जो जीवन की धाराएं विकारों के तरफ जाती थी उसको निर्विकारता के तरफ लाया, दूसरों को पवित्र करने वाला उदालक बन गया उदालक को ध्यान के अभ्यास से कभी तो मन आनंद और शांति में क्षण भर शांत हो और फिर मन पुराने बंदर की आदत जैसा फिर बाहर चला जाए उदालक फिर अपने मन को लगाए कभी कभी उदालक अपने स्वास को को को मध्य मध्य में में रोक दे, में रोक दे दे कभी कभी अपने अपने चित्त चित्त जा मेरे चंचल चित्त तू तो आशा की रस्सी से बंधा है और नाचता है मैं अब आशाओं को त्यागता हूँ तुझको भी त्यागता हूँ मैं तो अर्धमात्रा स्वरूप ओंकार के अर्थ में लीन होता हूं जो सृष्टि का आदि कारण है सृष्टि का मध्य और सृष्टि का अंत जिसकी सत्ता से होता है फिर भी जो सत्ता जो की क्यों रहती है ऐसे मैं शुद्ध चैतन्य ओंकार स्वरूप में स्थित होता हूं उदालक अभ्यास करते उदालक की बुद्धि स्वच्छ होती जाती है मन शुद्ध होता जाता है जो जो मन शुद्ध होता जाता है त्यों त्यों संकल्प कम होते जाते हैं जो जो बुद्धि शुद्ध होती जाती है त्यों त्यों आशा तृष्णाओं का प्रभाव क्षीण होता जाता है पापी मनुष्य की यह पहचान है कि वर्तमान का दुरुपयोग करता हुआ भविष्य में विषय वासना और कुछ ऐहिक सुखों को एकत्रित करके इस नश्वर शरीर को सुखी करने में जिसका जीवन खर्च होता रहता है जो भविष्य में इंद्रिय भोग भोग कर या भोग के साधन बढ़ाकर सुख की इच्छा करता है वो वर्तमान का अनादर करके अपने जीवन को दुखों विघ्नों और मुसीबतों के सामने धर देता है पापी मनुष्य की वह पहचान है कि अपनी तृष्णा के अनुसार जगत की परिस्थितियों को अनुकूल करके सुखी रहने की इच्छा में जुलसता रहे ये पापी मनुष्य की पहचान है पापी मनुष्य की यह पहचान है कि शरीर उसके लिए सर्वस्व हो जाता है और आत्मा उसके लिए कुछ नहीं अपने आत्मदेव का उपयोग भी शरीर की ऐश आराम में ही करता यह पापी मनुष्य की पहचान है उसके लिए शरीर सर्वस्व है लेकिन शंकराचार्य ना कहते हंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गलित हो जाएंगे, मुंड सफेद हो जाएगा दांत गिर जाएंगे, नाक का टेढ़ा हो जाएगा आखे भीतर घुस जाएगी याद शक्ति क्षीण होने लगेगी जठरा मंद होने लगेगी पैर लड़थड़ाने लगेंगे हे तृष्णवान मानव तु सावधान हो जा बाजी तेरे हाथ में है अभी तू अपनी बाजी सवार ले भैया नहीं तो तेरे ये मित्र और तेरे ये पुत्र तेरे बहु और तेरे बेटे तेरे रुपए और पैसे तेरा साथ नहीं देंगे तू अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर तू अपने विवेक को जगा कहीं ऐसा न हो जाये ये एकाएक मृत्यु आ जाए और तू हाथ पछाड़ता पश्चाताप करता कहीं काल कराल के पंजे में फंसता आधीन होता फिर चौरासी चौरासी योनियों के उस दुखद अवस्था में न गिर जाए भैया उन ऊंट और घोड़ों के पशु और पक्षियों के तुच्छ गर्भों में कहीं तुझे भटकना न पड़े इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं मानव तू सावधान हो जा तेरे बाल सफेद हो तो समझ ले कि अब जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर तेरे दाँत एकात गिर रहे हैं तो तू समझ ले कि अब संसार के तेरे लिए नहीं तेरे लिए तो संसार का स्वामी है तेरे लिए तो परमात्मा है तू तृष्णा को पोष मत वासना को पोष मत देह अध्यास को पोष मत विषय पुरुषों की बातों को पोष मत विषयों के संग से अपनी सत्यानाश मत कर, तू तो निर्विषय निर्लोभी निरअहारी निर्द्वंद पद में स्थित जो महापुरुष हैं, उनके वचनों को विचार उनके जीवन को देख शंकराचार्य रामानुजाचार्य कबीर जी नानक जी अरे सुरदास जैसो को देख विषय वासना से मन इधर उधर गया तो विषय इंद्रियों को कैसी कड़ी सजा देकर सुरदास में तलिन हुए मानव तू इंद्रियों को इतनी सजा दे ऐसा हम नहीं कहते लेकिन अपने आप को तू अंधकार में मत रख तेरे देखते देखते इस संसार से कई मरकर निराश होकर चले गए तेरे सुनते सुनते कई लोग रवाना हो गए तू कभी कभी सादृश योग कर कभी कभी शमशान में जा और अपने मन को बता के देख आखिर तेरा ये हाल होने वाला है ये मेरे मन ये हाल हो जाए उसके पहले तू आशा तृष्णा की पास तू विषय वासना की पास विवेकवती बुद्धि से काट जैसे उदालक आशा तृष्णा को काटने के लिए विवेक का सहारा लेते हैं वैराग्य का सहारा लेते हैं वैराग्य और अभ्यास अगर दोनों साथ में चले वैराग्य से तो आशाएं कुछ कम होती हैं, अभ्यास अगर न करे तो आत्म सुख न मिलने के कारण फिर संसार की आशा में आदमी गिर पड़ता है इसलिए वैराग्य के साथ अभ्यास की आवश्यकता है संसारी विषयों से तू वैराग्य कर और परमात्मा रस पाने का तू अभ्यास कर अभ्यास तू कौनते वैरागेण गृहते श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन कुंती नंदन कौंत माना तीक्षण बुद्धि तीक्षण मती वाली कुंताजी के पुत्र तू अपनी मातृशक्ति का, का उपयोग कर तू तू हे अपनी तीक्षण बुद्धि का उपयोग कर विवेकवती बुद्धि का उपयोग कर अभ्यास और वैराग्य से तेरा मन एकाग्र होगा अभ्यास और वैराग्य से तेरा मन परमात्मा पद में स्थिर होगा एक तरफ इंद्रियों का ज्ञान है दूसरी तरफ बुद्धिगत ज्ञान है मन बीच में है थोड़ा सा अभ्यास करे तो मन बुद्धि में स्थिर होता है और बुद्धि निश्चल पद को पाकर परमात्मा में स्थिर होती है उदाहक प्रणव का जाप करते अर्ध मात्रा में स्थित होता है उदाहक की दृष्टि जब स्थिर होती है तो कभी प्रकाश दिखता है कभी पिला प्रकाश तो कभी धुमस तो कभी श्वेत तो कभी नीलवर्ण लेकिन उदालक इन प्रकाशों में नहीं रुकता उदालक तो प्रकाशों का जो भी प्रकाशक है उस परम पद में जाने का यत्न करता है वो महाबुद्धिमान उदालक सत्य संकल्प सामर्थ्य संपन्न होने पर भी तुच्छ भोग का संकल्प नहीं करता वो दूसरों को पवित्र करने वाला महाबुद्धिमान उदालक ध्यानमग्न मग्न रहता है में आकाशचारी सिद्ध आते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं गंधर्व आते हैं उसका आदर करते हैं पूजन करते हैं सत्कार करते हैं उदालक उनको अतिथि समझकर उनका सत्कार करते हैं सिद्ध कहते हैं कि चलो तुम्हारा तप खूब हो गया अब स्वर्ग चलो स्वर्ग की ललनाएं तुम्हारी सेवा करेगी तुम खूब स्वर्ग के भोग भोगो तुम निष्पाप हो गयो तुम पुण्य हो गयो कुालक उनको अतिथि समझ कर अनादर नहीं करता लेकिन मन ही मन हंसता है कि थोड़ा सा मन आशा रहित हुआ है तो इतना पुण्य बढ़ गया कि आकाश में बिचरने वाले सिद्ध गंधर्व आकर मुझे स्वर्ग के सुख का प्रलोभन देते हैं लेकिन स्वर्ग के सुख में वो वह विश्रांति कहा जो आत्मवेताओं को मिलती है स्वर्ग के सुख में वह अमृत कहाँ जो कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम भगवत जनों के संत पुरुषों के कंठ में जो अमृत बसता है वो स्वर्ग में अमृत कहा स्वर्ग के भोग मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग के भोग तो आशा से जो सत्कर्म करते हैं उनके लिए हैं मैं तो आशा मिटाने के लिए आशाओं को पूरी करने के लिए नहीं लेकिन आशाओं को निवृत्त करके राम तत्व में अपने स्वरूप परमात्मा तत्व में विश्रांति पाऊंगा सिद्धों के कहने पर भी स्वर्ग के सुख के प्रति उनकी आशा न जकी इतना दृढ़ वैराग्य था समय पाकर उदालक को कई सिद्धियां प्राप्त हुई उदालक की आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगी ज्यो जो, जो आशाएं कम होती है आशाएं खीण होती है तृष्णाएं खीण होती है त्यों त्यों जीव महान होता है ज्यो जो, जो आशाएं अधिक होती है त्यों त्यों जीव तुच्छ होता है जिसकी आशाएं निवृत्त हो गई है वो निष्काम पुरुष साक्षात नारायण का अंग हो जाता है जिसने आशाएं छोड़ दी मानव उसने जन्म मरण की फांसी को तोड़ दिया जिसने आशाएं मिटा दी मानो अपने सारे दुख मिटा दिए जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने सारे विकार मिटा दिए जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने अपने कुल के पाप मिटा दिए जिसने आशाएं मिटा दी मानो उसने जन्म मरण के सारे चक्कर तोड़ दिए उदालक आशा मिटाने के रास्ते था आशा बढ़ाने के साधन देने वालों ने प्रलोभन दिए लेकिन उदालक ने एक भी न माने उदालक फिर ध्यान मग्न हो जाए जितनी देर सुख पूर्वक आत्म समाधि में आत्म विश्रांति में रहे फिर मन बाहर आए तो अरण्य में विचरने जाए फल फलादि ले आए सात्विक भोजन करे अधिक न खाए क्योंकि ध्यान में तकलीफ होगी ध्यान न लगेगा फिर आशा तृष्णा में गिरने की संभावना है जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ अधिक जगे नहीं क्योंकि ध्यान में फिर तकलीफ होगी अधिक सोए नहीं इस प्रकार उदालक प्रतिदिन उत्साह से ध्यान का अभ्यास कर साधक कुछ महीने कंत से उत्साह से अगर त्रिबंध करके ध्यान करे शुद्ध आहार करे शुद्ध वातावरण में रहे तो जीवन भर मजूरी करते करते जो सुख नहीं मिला जो शांति नहीं मिली जो आनंद और सामर्थ्य का अनुभव नहीं हुआ वो कुछ ही महीनों में योग के अनुपम अनुभव से वो उच्च पुरुष हो सकता है उच्च पुरुष वह है जो आत्म सुख के करीब जाता है और नीच पुरुष वह है जो विकारों की वासना में अपने को गलाता जलाता सड़ाता खपाता सताता रहता है आद्य शंकराचार्य कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम गलित हो रहे हैं छत्तीस साल की उम्र के बाद शरीर के कोष गलित रहे मूढ़ अवस्था पांच वर्ष तक तो कोमार अवस्था पांच से दस वर्ष बाल्यवस्था दस से पंद्रह किशोर अवस्था और पन्द्रह से छत्तीस तक यो वन अवस्था और बाद में वृद्ध अवस्था अंग गलित होने लगते हैं शरीर का ढांचा दिखता है वही का वही लेकिन अंदर काफी कुछ खप गया होता है और दिन दिन खपता जाता है ऐसा नहीं कि दिन दिन आदमी कोई मजबूत होता जाता है एक एक दिन करता हुआ सुबह बीता शाम बीता रात बीता लेकिन आयुष बीतती चली जाती है अंग ढीले होते जाते हैं शरीर शिथिल होता जाता है स्पूर्ति और वह साहस हिम्मत और वह योग्यता नहीं रहती है अभी जो कुछ है उसको संभाल ले नहीं तो और बर्फ जैसे गलती जाती है ऐसे ही तुम्हारी आयुष्य गलती जाती है तुम्हारी इंद्रिया और शरीर शिथिल होता जाता है आशाओं को पोषोगे तो आशा जिरन नहीं होगी शरीर जीर्ण हो जाएगा वही आशाएं फिर न जाने कहा जाकर पटकेगी इसलिए अगर आशा नहीं मिटती तो राम कैसे मिले आत्म पद में स्थिति कैसे हो निप समाधि कैसे प्राप्त हो अपने आत्म पद में विश्रांति कैसे करूं मरने के पहले अमरता का अनुभव कैसे कर लू उस प्रकार के विचारों विचारों में अपनी हल्की विचारों आशाओं को बदल डालता है वह आदमी उच्च पद का अधिकारी बन जाता है बार बार उदालक अपने मन की निगरानी करते हैं कहीं सो तो नहीं गया तमस से मन को हटाता है उदालक रजस से मन को हटाता है सत्व में स्थित रहता है और सात्विक लक्षणों से उदालक में काफी सामर्थ्य आ गया लेकिन वो सात्विक गुण में भी रुकना नहीं चाहता था उदालक तो प्रकाशम च प्रवृति च मोहम एव च पांडवा न सम प्रवृतानी निका उन तीनों गुणों से पार त्रय गुणा विषया वेदा गुणा भवार जुना, और ऐहिक विद्या वैदिक विद्या तीन गुणों के अंतर्गत है उदालक इन तीन गुणों से पार होना चाहता था वो महाबुद्धिमान फिर दीर्घ प्रणव का जाप करके प्रणव का आकार स्थूल जगत का द्योतक उकार सूक्ष्म जगत का और मकार जगत का स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को जहाँ से सत्ता स्पूर्ति मिलती है वो अर्धमात्रा अर्धमात्र के बिंदु स्वरूप में स्थित मना होकर धारणा शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते अपने चित्त को चैतन्यकार करने लगा उदालक महान भाग्यशाली रहा होगा तृष्णा क्षीण करता करता त्रिबंध की साधना करते करते अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोष से पार अपने आत्म चैतन्य में विश्रांति पाने लगा कभी तो एक दिन की समाधि कभी चार दिन की समाधि लगे कभी दो दिन की समाधि लगे उदालक उस समाधि सुख में ऐसे आत्म सुख में पूर्ण हुआ कि महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी उदालक को स्नेह करने लगे वही जीव है जो तृष्णा के कारण दर दर की ठोकरे खाता है पेड़ पौधों के शरीर में जाता है ऊंट और गधों के देह में जाता है वही जीव तुच्छ तृष्णा का त्याग करके आत्मपद का अभ्यास करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई सत पद में स्थित होता है हे भैया अब तेरी मर्जी तू अपना समय कहाँ लगाता है मित्र अब तेरे हाथ की बात है तू अपनी इच्छा कौन सी करता है हे वत्स अब तो अपना विवेक जगाकर तुच्छ इच्छाओं को काटता जा और एकांतवास करके कुछ अभ्यास कर तुच्छ इच्छाओं को काटता जा और एकांतवास करके कुछ अभ्यास कर सादृश्य योग कर कोई मुर्दा जाता हो तो मन को बता बुद्ध अपने प्यारे भक्तों को कहते अगर मेरा शिष्य होना है भिक्षुक होना है तो छह महीने जाकर शमशान में निवास करो जो मुर्दा आकर जलता है उसके साथ अपना सादृश स्थापित करो कि मैं ही जल रहा हूँ क्योंकि पांच भूत का वो भी है और शरीर तेरा भी पांच भूत का है इससे तेरा विवेक वैराग्य जगेगा फिर तुम अगर संसार में आओगे लोग तुम्हें कहेंगे तुम बड़े सुंदर हो तुम्हे अहंकार और वासना न आये होगी क्यूँकी सुंदरता का परिणाम क्या है तुम्हे सामने स्मृति में रहेगा कोई कहेगा तुम्हारी आंख सुंदर है नाक सुंदर है लेकिन तुम समझोगे शमशान की धरोहर है कोई कहेगा तुम्हारा चेहरा प्रभावशाली है लेकिन तुम समझोगे ये मिट्टी होने को जा रहा है कोई समझेगा तुम्हारा शरीर सुंदर है कोई समझेगा तुम्हारी बुद्धि सुंदर है कोई समझेगा तुम्हारे हाथ सुहावने कोई समझेगा तुम्हारे पैर सुंदर है कोई समझेगा तुम्हारा तन मजबूत है लेकिन तुम्हें ये याद रहेगा कि मजबूत और दुर्बल सब राख की मुट्ठी होने की तरफ जा रहे हैं तुम किसी की बातों में या किसी के आकर्षणों में न आओगे अगर तुम्हें कोई नारी दिखेगी तो उसके परिणाम का तुम पर थोड़ा असर होगा आकर्षण कम होगा फिर तुम्हारा ध्यान शीघ्रता से लगेगा अथवा तो ध्यान करते करते माता के गर्भ में तुम कैसे थे इस प्रकार का अनुसंधान करो तो तुम्हारा अभिवेक वैराग्य जग जाएगा, जड़ मुख लाचार होकर माँ के मल मलमूत्र के बीच पड़े थे बड़ी दुखद अवस्था में लटके थे वे दिन याद करो माँ के गर्भ से जब निकले जैसे गल्फा निकलता या लीट नाक से निकल आती है ऐसे माँ के उस गंदी होनी से बाहर आए थे उस समय हाथ हिलाने की शक्ति नहीं थी मक्खी या मच्छर भगाने की भी शक्ति नहीं थी ऐसी मूढ़ अवस्था में तुम रहे कई महीनों कई वर्ष दो तीन वर्ष तक तो तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि मैं कौन सी जात और नात का हूँ हे मानव जैसा तुझ में थोप दिया गया अमुक जात का अमुक नाथ का अमुक नाम का है ये धोपी हुई बातें तेरे पर चढ़ गई तू कितना महान था लेकिन मनुष्य जन्म पाया और उसके पहले कई जन्म पाए कभी न कभी तू मनुष्य बना था कभी न कभी तू देव बना था लेकिन इन अभागी तृष्णाओं ने तुझे भटकाया है बाल्यवस्था में मुड़ता से तूने क्या नहीं दुख सहे यौवन आया तुने काम के क्रोध के लोभ के मोह के अहकार के कई चाबुक सहे कई डंक सहे और वृद्धावस्था अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम गलितहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृह दंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम अंग गल रहे हैं अंग गल गया है सिर के बाल सफेद हो गए मुख के दांत रहित पोपला मुख हो गया है वृद्ध हो गया आदमी लाठी हाथ में आई तो भी आशा नहीं छूटती ए मन आशा तृष्णा को तू छोड़ आशा करनी है तो एक आत्म राम की कर दूसरी आशाए करके अपने को बांध मत तेरी आज की आशाए कल का भविष्य हो जाएगी तेरी आज की वासनाएं कल का प्रारब्ध बन जाएगी और फिर वहाँ फसेगा आज तक जो तूने देख लिया जो भोग लिया जो खा लिया उससे तेरा कोई भला नहीं हुआ और आज के बाद भी भोगने खाने देखने की आशा करके भविष्य को बिगाड़ मत अगर आशा नहीं छूटती है तो यह आशा कर कि मुझे आत्मपद की प्राप्ति कब होगी मैं अपने परमात्म पद में कब विश्रांति पाऊंगा मैं जीते जी अपने अमरता का साक्षात्कार कब करूँगा इस प्रकार का चिंतन करके हे मानव तू आशा रहित हो और अपने राम में गोता मार उदालक की नाई लंबा श्वास ले थोड़ी देर रोक अकार उकार मकार स्थल सूक्ष्म और कारण इनसे पार अर्ध मात्रा में स्थित हो ऐसा तू प्रतिदिन अभ्यास कर तो तू दूसरों को पवित्र करने वाला होगा लेकिन हे भोला मानो मैं दूसरों को पवित्र करने वाला हो जाऊं और पूजा जाऊं ये आशा करके तू अपना बंधन मत बनाना दूसरे तो है नहीं दूसरों में जो मैं बस राहू मैं अपने को सर्वत्र निहार सकूं मैं आशा रहित जैसे भगवान शब्द सदा शिव अपने सहज स्वरूप में स्थित है शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा जैसे भगवान नारायण अपने स्वरूप में विराजते हैं जैसे ब्रह्मा जी वर्षो पर्यंत अपने स्वरूप में समाहित होते हैं ऐसे ही मैं भी योगेश्वरों के नाहीं ज्ञानेश्वर महाराज के नाई लीलाशा बापू की नाहीं शंकराचार्य के ना जनक के नाई उदालक की नाहीं अपने स्वरूप में विश्रांति पाऊँ ऐसी ही इच्छा करना और कोई प्रलोभन आ जाए तो मानो तू फंसना नहीं और कोई प्रकाश या चमत्कार दिख जाए ठीक है साधारण मनुष्यों के अपेक्षा वो सिद्धाइया अच्छी है लेकिन तू इन सिद्धाइयों में भी मत रहना तू क्यों सिद्ध बनना चाहता तुझी से सभी सिद्ध है अः खेल सारी सिद्धियाँ तू सिद्ध का भी सिद्ध है धन किस लिए चाहता तू आप माला माल है सिक्के सभी जहाँ से बने तू वह महाटंक साल है विश्व को जहाँ से सारी सत्ता सामर्थ्य चेतना मिल रही है चैतन्य स्वरूप अपने स्वभाव में स्थित होना अपनी महिमा को पहचानना अपना खजाना छोड़कर दर दर की ठोकरे मत खाना है मानव बाल सफेद उसके पहले तू चल पर सिर कमजोर हो जाए उसके पहले बुद्धि कमजोर हो जाए उसके पहले तू यात्रा कर ले चित्रा कर ले तेरी मजाक उड़ाने लगे युवान युवतिया तेरे से मुंह मोड़ने लगे उसके पहले तू यात्रा कर संसार से तू निराश होकर शमशान पहुंचाया जाए उसके पहले तो अपने राम में पहुंचने का प्रयत्न कर भैया महाभाग्यशाली उदालक की आप भी बंद, बंद, बंद करते हुए ओमकार का गुंजन करते करते उस अर्ध मात्रा में स्थित होने का यत्न करो आप देखते देखते निष्पाप होने लगेंगे आप थोड़े ही समय में निर्दुख होने लगेंगे आप थोड़े ही समय में नारायण के प्यारे होने लगेंगे आप थोड़े ही समय में कृष्णा रहित पुरुषों की नाई शोभायमान होने लगेंगे आपका तो बेड़ा पार होगा लेकिन आपका दर्शन करने वाले का भी पाप आप कम होने लगेगा तुम इतने महान हो कब तक अपने को कृष्णा के जंजीरों में बांधते फिरोगे कब तक हल्की मती के लोगों के साथ आप फिसलते रहोगे अब तो परमात्मा की शरण लो आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा टाइम बड़ा कीमती है तुम्हारा जीवन बड़ा कीमती है उस जीवन को तुच्छ तुच्छ तुच्छ बातों में, में, संबंधों में बर्बाद मत करो तुम बर्बाद करना चाहते हो समय को लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी इच्छाएं बर्बाद हो जाए और तुम्हारे दिल का दाम प्रकट हो जाए तुम्हारा असली स्वभाव प्रकट हो जाए ऐसी तुम तत्परता ऐसे तुम साधना में ऐसे उत्साह से ऐसी शीघ्रता से लग जाओ कि वर्षों की जरूरत ना पड़े वर्षों का अंधेरा गुफा में हो लेकिन प्रकाश करने में वर्ष नहीं लगते अंधेरे को भगाने के लिए वर्षों की जरूरत नहीं है अंधेरा भगाने के लिए बस तत्परता चाहिए दिया चाहिए तेल चाहिए बाट चाहिए दिया सलाई चाहिए दिया तो तुम्हारे पास है मनुष्य शरीर दिया तो है इसमें साधना का तेल भरते जाओ संयम की बाट धरते जाओ और संत पुरुषों के प्रकाश से अपने उस चिराग को जलाओ उस दिए को जलाओ फिर तुम्हारे आगे सारे विश्व की चीजें प्रकाशित हो जाएगी प्रकाश में सारे घर की चीजें दिखने लगती है ऐसे तुम्हारे बुद्धि का प्रकाश बढ़ाते जाओ तुम्हें सब ठीक ठीक मालूम होने लगेगा ऐसे उदालक का मन भाग जाता था ऐसे तुम्हारा तृष्णावान मन भागेगा लेकिन फिर से तुम श्वास लेकर उस ओम ओमकार के रटन को गुंजाते जाना फिर उस अर्धमात्रा को अथवा ओमकार को अथवा जिस भगवान या गुरु को मानते हैं, उसको अपने भ्रू मध्य में निहारते जाना अथवा उसको हृदय में स्थापित करते जाना मन फिर आंख खोलने की इच्छा करे उसे समझा देना क्या देखना है जिससे देखा जाता है उसी को तो देख तीन प्रकार की दृष्टि होती है एक तो पूरे नेत्र खुले हुए पूरे नेत्र खुले हुए होते हैं मनोराज्य होता है मनोराज्य अगर हो तो नेत्र बंद करें बंद नेत्रों में भी निद्रा आलस्य का भय हो सकता है तो अर्धोन्मित नेत्र रखे नासागर दृष्टि रखे खुले नेत्र अर्धोन्मित नेत्र और बंद नेत्र जैसे भी ठीक लगे लेकिन तुम तो ज्ञान के नेत्र खोलने के लिए तत्पर रहना परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए तत्पर रहना जो जो इच्छाएं छूटती जाएगी आत्मदेव को प्यार करते जाओगे परमात्मा के लिए छठ बढ़ाते जाओगे आदर सहित ध्यान में डूबते जाओगे क्यों क्यों तुम महान बनते जाओगे भैया क्यों त्यू तुम पवित्र बनते जाओगे लाला क्यों त्यू तुम निर्दुख होते जाओगे जैसे जीवन मुक्त महापुरुषो का चित्त शोभता है ऐसे तुम ब्रह्म विद्या से शोभामान होते जाओगे हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसका उदालक ने ध्यान किया था हम उसी ईश्वर का ध्यान करते हैं, जिस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से की उत्पत्ति होती है, होती है, है, स्थिति लय होता है फिर भी तनेक भी उसमें फेरफार नहीं होता ऐसे पूर्ण स्वरूप में हमारे मन तो विश्रांति पाले तेरे कहने से हम विषय विकारों में भटक रहे थे न तुझे शांति मिली न हमें शांति मिली अब तो शंकराचार्य के श्री कृष्ण के श्री राम के और वेद भगवान के वचनों और संतों के वचनों के कहने के अनुसार हे मेरे मन तू तृष्णा छोड़ तू वासना है छोड़ तेरा भला हो जाएगा तेरा मंगल हो जाएगा तेरा कल्याण हो जाएगा अरे तेरे पास आने वालों का कल्याण हो जाएगा तो ऐसा मधुर बनेगा ऐसा पवित्र हो जाएगा इच्छाओं का त्याग कर मेरे मित्र मेरे मन वासनाओं का त्याग करता जा निर्वासनिक होता जा नारायण में स्नेह करेगा तो निर्वासनिक होता जाएगा अपने परमात्मा पद को प्यार करेगा तो निर्वासनिक होता जाएगा तू तो दिल में आराम करता जाएगा तो निर्वासनिक होता जाएगा मेरे मन क्यों अपने को सता है वासना में क्यों अपने को जलाता है जुलसाता है इस संसार ने किसी को पूरा सुख नहीं दिया संसारी विषयों से सुख लेने की इच्छा, वासना, यही तेरा बंधन है मेरे मित्र सुख लेने की इच्छा वासना छोड़ते ही तेरी योग्यताएं बढ़ने लगती है और प्रारंभ वेग से अपने आप सुख सुविधाएं तेरे इर्द गिर्द मंदार्थी है तू तू तू शरीर से से से मत मत मत हो, मन से वासना का पुतला बन, से मत बन, बुद्धि बुद्धि मंद निर्णय वाला को अध्यात्म ज्ञान से भर दे अंत कर्ण को परमात्मा प्यार से भर दे और तन को पवित्र पुरुषार्थ से भर दे वह तन धन्य है जो परमात्म समाधि का पुरुषार्थ करता है जो परहित के लिए तन चलता है आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि तृष्णा पोषने के कर्मों को त्याग दो निर्वासनिक होकर प्रभु की पूजा के निमित्त प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो वासना पोषने के लिए कर्म नहीं अहंकार बढ़ाने के लिए कर्म नहीं अहंकार मिटाने के लिए कर्म करो अच्छा कहलाने के लिए कर्म नहीं अच्छा बनने के लिए कर्म करो हे मेरे मन, अब तू अच्छा तेरा भला होगा मेरे बच्चे। फिर मन इधर उधर भाग जाएगा फिर उसे प्यार से पुचकार से कभी आंख कभी प्यार करके जैसे बच्चे को चलाया जाता है ऐसे अपने मन को कभी स्नेह से से तो कभी से, अपने प्रियतम के द्वार ले आओ उसको अपने घर में ले आओ भटकते हुए बच्चे को घर में ले आओ भटकते हुए मन को अपने राम के घर में ले आओ दिल में आराम की जगह पर ले आओ उसे जरा चखा दो राम के तार करा दो राम की प्यार की मधुरता उसे जरा सा चखा दो फिर अपने आप लगेगा नहीं तो उसे समझाओ अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहिनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहवा दंडम गया सिर के बाल सफेद हो गए मुख दांत रहित पोपला हो गया वृद्ध हुआ लाठी के सहारे चलता है तो भी तो आशा नहीं छोड़ेगा आशा के पिंड का त्याग कर परमात्म स्वरूप का ध्यान कर Oh um. शुभ शुभते बुद्धा अष्टावकर ने कहा राजा जनक को वह बुद्ध पुरुष निरालंब है शुभा मान होता है मन क्यों नहीं लगता कि आशा त्रचनाओं के कारण ही मन परमात्मा में नहीं लगता जो जो दुख हैं पीड़ाएं हैं विकार हैं वो आशा त्रचना से ही पैदा होते हैं आशा तृष्णा को क्षीण करने का यत्न करना मानो अपने को वास्तविक में उन्नत करना है और आशा तृष्णा के पीछे पड़ना मानो अपने जीवन को सताना है हम कहीं कुछ किए बिना रहते नहीं इसलिए लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा में ये धारणा हम लोगों की गलत है परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं है कुछ पाकर हमारी आदत होती है सुखद वस्तुओं को पाने की आदत दुखद परिस्थितियों को मिटाने की मेहनत और सुखद वस्तुओं को थामने की इच्छा इन्ही में सारी इच्छाएं होती है कुछ पाने की इच्छा कुछ छोड़ने की इच्छा और कुछ रखने की इच्छा हकीकत में परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं बाहर से पाना है और ऐसी वस्तु नहीं कि उसको छोड़ना है या उसे थामने के लिए यत्न करना है ये भ्रांति है कि कुछ पकड़ के कुछ छोड़ कर कुछ थाम कर सुखी होंगे ये अज्ञान से भ्रांति खुशी कुछ पाकर कुछ छोड़कर कुछ थामकर सुखी होंगे ये अज्ञान से पैदा हुआ है ध्यान से सुने बात जरा सूक्ष्म है साधारण आदमी को रस नहीं आएगा लेकिन ये सारे रस जहां से आते हैं वहां पहुंचने की बात है सारी आशाओं के मूल में क्या होता है कि कुछ पालें जिससे सुख मिलता है उसको पाल लें जिससे दुख मिलता है उसको हटा दे और जिससे सुख मिलता है उसको रोक दे जाए नहीं तो पाना छोड़ना और रोकना इन तीन में लगते हम लोग पाने की इच्छा के पीछे खोपड़ी सफेद हो जाती है लेकिन सब मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती नहीं अगर होती है तो हजार हजार और बढ़ जाती है छोड़ते छोड़ते छोड़ते दुख आज तक छूटे नहीं आयुष छूट गया तंदुरुस्ती छूट गई श्वास छूट गए लेकिन दुख नहीं छूटा रखते रखते रखते वैसी कोई चीज हमारी इच्छा के अनुसार रही नहीं और रही तो भी शांति मिली नहीं तो कुछ पाने को कुछ रखने को और कुछ छोड़ने को ये जो यत्न करते हैं इससे आदमी हार जाता है हम जो चाहते हैं वो होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं जो भाता है वो टिकता नहीं ये बिल्कुल सबके अनुभव की बात है फिर भी अल्पवासना अथवा अल्पमति के अनुसार हम कुछ पाना चाहते कुछ रखना चाहते और कुछ छोड़ना चाहते इस बात को हटाने के लिए जिससे पाने की इच्छा पैदा होती है उस मन को जहा से सत्ता मिलती है उसको पाने की इच्छा करो और उसको पाने में जो अड़चन आती है उन इच्छाओं को हटाने की इच्छा करो और रोकने की जो सुखद अवस्थाओं रोकने की जहां से इच्छाएं पैदा होती है मन से उस मन का जो मूल सदा रुका हुआ है उस रुके हुए में रुक जाओ तो बेड़ा पार हो जाए योगी का योग सफल हो जाएगा ज्ञानी का ज्ञान निखर उठेगा भक्त की भक्ति सार्थक हो जाएगी निष्काम कर्म करने वाले का कर्म योग सिद्ध हो जाएगा केवल इतना कर लेते जिस मन में पाने की छोड़ने की और थामने की इच्छाएं हैं, जो पवा पवाया है उसकी महिमा उसको बताओ और उसकी महिमा से हट जाता है उस हटने की बातों को हटाने में लगा और जो सदा मिला मिलाया है जिसका तुम एक मिनट तक त्याग नहीं कर सकते वो इतना सुंदर है इतना मधुर है इतना पावन है कि एक एक जरा सी झांकी भी मिल जाए ने तुम्हें तुम्हारा सारा धन दौलत विद्या ये वो इंद्र पद भी तुम्हें छोटा लगे वो ऐसा मधुर है और एक बार केवल दो मिनट के लिए दो क्षण के लिए उसमें स्थिति हो जाए तो तुम्हें कुछ स्थिर करने की इच्छा न होगी कुछ पाने की इच्छा न होगी कुछ हटाने की इच्छा न होगी सहज में तुम्हारे द्वारा होता जाएगा तुम्हारी इच्छाओं से अगर सब कुछ होता तो आंख के पोप क्या तुम अपनी इच्छा से चलाते हो क्या अपने आप चल रहे हैं आंख की पलखे अपने आप गिर रही है चल रही श्वास अपने आप चल रहा है जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं मौत तुम्हारे हाथ की बात नहीं छपड़े को सफेद होने के रोक से रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं बुढ़ापे को रोक देना तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो फिर बाकी तुम्हारे हाथ में है ही क्या जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं तो तुम पकड़ने छोड़ने और थामने के जंजट में पड़ते क्यों यथा योग्य उसका मतलब आलस्य नहीं उसका मतलब प्रमाद नहीं लेकिन उसका मतलब है कि इच्छाओं से इच्छाओं को पोष के ही होने की लालच को छोड़ दो आप स्वयं सुख स्वरूप हो जाओगे इच्छाओं से ये हटाकर फिर सुखी होगा ये गरीबी हटाऊंगा तब सुखी होऊंगा ये दुश्मन हटेगा तब सुखी होऊंगा ये मित्र आ जाएगा तब सुखी होऊंगा इससे आप अपने को सता रहे कुछ आने से कुछ पाने से कुछ जाने से तुम्हारे सुख का संबंध क्षणिक है वो मनोगत है और जिससे कुछ दिखता है पाया जाता है उसके साथ तुम्हारा संबंध शाश्वत है तो तुम्हारा जिससे शाश्वत संबंध है आनंदमय कोष के भी पार उसमें अगर तुम आदर सहित तो गोता मारने का विचार से गोता मारने का आयास करो तो कुछ पाना कुछ पकड़ना कुछ त्यागना ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी जो प्रारब्ध वेग में होगा उस प्रकार शरीर की चेष्टा पुरुषार्थ होता जाएगा आपका जीवन बिल्कुल मधुर हो जाएगा आनंदमय हो जाएगा सुखमय हो जाएगा बिल्कुल बिना टेंशन के बिना बॉर्डन के बिना तकलीफ के कबीर जी ने कहा मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो हो, होए हरि को चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत हरि ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि नाक में सड़बड़ाहट हो जाता है तो अपने आप हाथ छीक ही जाती है भूख लगती तो अपने आप रोटी की तरफ पहुंच ही जाता है प्यास लगती तो पानी अपने आप मेरे को प्यास लगे प्यास लगे ऐसी कोई चिंता किया क्या मेरे को नींद आए नींद आए ऐसी इच्छा जब तक चालू होगी तब तक प्राकृतिक नींद भी तो नहीं आएगी मेरे को भूख लगे भूख लगे उसकी चिंता करोगे तो भूख वो बढ़िया नहीं लगे मेरे को सुख मिले सुख मिले मेरे को ये मिले मेरे को वो मिले ऐसी जब इच्छाएं आती की मिलेगा तो आखिर कब तक कहा तुच्छ इच्छाओं को मिटाने के लिए मुझे भगवान मिले मुझे सत्संग मिले मुझे एकांत मिले मुझे ध्यान मिले मुझे भक्ति मिले ये उसलिए डाला जाता है कि हल्की इच्छाएं पड़ी इसलिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा करनी पड़ती है हल्की इच्छा हटते ही भगवत प्राप्ति की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है भगवत प्राप्ति तो सदा है परमात्मा तो सदा है एक क्षण भी तुम्हारे से दूर नहीं हो सकता लेकिन आज तक नहीं मिला ये तृष्णा अभाग्यो के प्रभाव से ईश्वर से तुम्हारा ऐसा मेल है कि ईश्वर चाहे तो आपको दूर नहीं कर सकता अपने से अलग नहीं कर सकता और आप चाहे तो परमात्मा से अलग नहीं हो सकते लेकिन दुर्भाग्य इन इच्छाओं तृष्णाओं का कि आज तक मुलाकात का मजा नहीं आया सामान्य रूप में ईश्वर आपसे मिले जुले है सर्वत्र है जैसे काष्ट में अग्नि छुपा है लेकिन वो भोजन बनाने के काम नहीं आता है वायर में विद्युत छुपा है लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करते तो प्रकाश का फायदा नहीं मिलता है तो आपके जठरा में भी विद्युत अग्नि है लेकिन वो अग्नि से आपका भोजन नहीं बनता है लकड़ी में अग्नि है उस अग्नि से लकड़ी में छुपी हुई अग्नि से आपका काम नहीं होता उसको प्रकट करना पड़ता तो सामान्य स्वरूप परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप सब में छुपा है और जब वासना रहित होता है अंतःकरण तो वहाँ वो परमात्मा व्यक्त हो जाता है जैसे वायर में बिजली अव्यक्त में छुपी है कि जहाँ स्विच ऑन होता है तो वह विद्युत वहाँ प्रकाशित होता है वह काम में आती ऐसे ही सत्ता समान रूप में तो परमात्मा ओत जैसे प्रहलाद को ज्ञान हो गया था तंबे में भी परमात्मा है कीड़ी में भी है कुंजर में भी है जल में भी है थल में भी है उसकी ऐसी दृढ़ता हो गई कि समुद्र में डुबाया जाए तो तब भी उसकी सुरक्षा क्यों कि आत्मविश्वास बढ़ गया पर्वत से गिराया गया तब भी उसकी आत्मदृष्टि ऐसी पक्की कि उसको चोट का असर नहीं चोट नहीं सामान्य रूप में परमात्मा सर्वत्र है जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है कुछ काम नहीं चलता है जहाँ प्रगट होती है वहां रसोई बनती है और काम होता है जहाँ लाइट प्रगट होती है वहां उसका उपयोग होता है ऐसे ही निर्वासनिक होते तुम्हारे हृदय में वो परमात्मा का प्रकाश और एक बार जिन महात्मा पुरुष निर्वासनिक अवस्था में तीन मिनट के लिए निर्वासनिक अवस्था में पहुंच गए और तत्व ज्ञान का संस्कार पड़ा है एक बार भी अगर उसका अनुभव हो गया फिर वो अपने को छुपा नहीं सकता एक बार जिस वस्तु का ज्ञान हो जाए ना उसका अज्ञान नहीं होता एक बार तुमने गुलदस्ता देख लिया गुलदस्ता मैं छुपा दू तो गुलदस्ते का ज्ञान तो नहीं छुपा सकता